तो अवश्य इसमें भगवान की अनंत जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं से घटित कोई न कोई लीला तो होगी ही तो वो लीला क्या है याद बताइए फिर वो अपनी बड़ी नम्रता के साथ अपना अनधिकारीपन बताकर अधिकारीपन प्रकट कर रहे हैं ब्रम धन्यमालों के गुरु की क्षत्र जब तिबाने मुहस्त तब तब पुण्य कृष्ण कथा मृतम परीक्षित जी बोले गुरुदेव हम तो नाम मात्र के अपराधी क्षत्रिय हैं ये ब्राह्मण सेवा से हम लोग विमुख है पर तो भी हमारा बड़ा भाग्य है कि आपके मुखार बिंद से मुख कमल से ये परम पवित्र श्रीकृष्ण लीलामृत का जो झरना बह रहा है झर रहा है इसलिए हमें पान करने को मिल रहा है महाराज ये आपकी कृपा है हमारा हमारी कोई योग्यता नहीं तो सूत जी बोले स्वपृष्ठ सतवादरा सत्स्मारिता अनंतरता तिछराब्ध बहदृश्य प्रत्याहत भागवतोत्तम उत्तम सूत जी बोले की सोनक जी जब पृथ्वी इस प्रकार से प्रश्न किए तो जरा सी आंख मूंदी सुखदेव जी ने और अगली सारी लीला उनके सामने आ गई लीला का चिंतन हो गया और धनस्थ सो गए समाज लग गई उनकी सारी इंद्रियां अंत ये विदिष्य होकर के भगवान की लीला का स्मरण होते ही और उसमें लग गए खिंच गए सब सारी इंद्रियां मन खिंच गए उसमें इन्होंने परीक्षित में देखा कि यहां तो पूछ रहे हैं थे इनको तो समाधि समाधियों लग गई कहीं जो दूर रात जो कुछ कह रहे थे तो से और बंद हो गया अब सुखदेव जी की आंखों से अश्रुप्रवाह होने लगा शरीर पुरकित हो गया समाधि के बाद ये जो अवस्था हुई शरीर पुरकित हो गया और रोमांच हुआया आया आंखों से प्रेम के अश्रू बहने लगे विचित्र अवस्था उनकी हो गई तब सुरक्षित निका महाराज जरा चेत करिए तब इन्होंने बड़े श्रम से बड़े कष्ट से पिछड़ा हटना नहीं था मनवा से पर बड़ी मुश्किल से कठिनता से उन्होंने अपने मन को वहां से हटाया बाजी ज्ञान हुआ तब ये नी लीला का वर्णन करने लगे बारहवा अध्याय समाप्त तो अब तेरहवा अध्याय प्रारंभ होता है सुखदेव जी बोले साधु कृष्णम महाभाग त्वया भागवतेम यह नूतन नूतन शिष्य शिष्य कृष्ण श्रृन्नत कथा मुखो सता सारसर्गो यदगा शुति चेता कृतक्षण न व्यवदच्युत स्त्रीयाटानाव साधु वाता शुन स्वाविराजन्त गुह्यं बदलाम तेस् शिष्य गुरू गुह्यम तथा जगदना मृत्यो रक्षि वत्स पाकान सर्पफली भगवानिदम्रवी ये अब सब, सब पर आ गए और प्रश्क जी महाराज कहते हैं अब यहाँ इन्होंने देखा गोस्वामी महाराज ने कि गंगा के तट तट पर जहाँ ये कथा हो रही थी वहाँ भी ये नियम ही है कि कथा के बीच बीच में कीर्तन ध्वनि होनी चाहिए अगासुर मोक्ष का जब ये प्रकरण समाप्त हुआ तो बड़े जोर का वहां कीर्तन होने लगा और धीरे धीरे सभी लोगों में प्रेम जाग गया और सभी लोग प्रेम में मत होकर भगवत रश्म में डूब गए तब इन्होंने देखा कि अब ये फिर अधिकारी बन गए मने भगवत लीला कथा के अधिकारी कौन है जो प्रेम रस में निमग्न है वो जो शंका करने वाले कौतूहल से सुनने वाले हंसी मजाक के लिए सुनने वाले समय काटने के लिए सुनने वाले और तो तर्क से सुनने वाले इनको भी सुनने से लाभ होता है परंतु ये वास्तविक श्रवणाधिकारी नहीं है वर्णाधिकारी वो हैं कि जिस लीला का वर्णन है उस लीला के रस में जिनका मन निमग्न हो जाता हो जो उसमें परम दुर्लभ भगवत रस का आस्वादन कर पाते हूँ वे बोलते ये, ये, तो ये सबका निमग्न करने वाली है ये कथा भगवान की लीला कथा जो नहीं समझते नहीं वो भी सुन करके प्रसन्न होते परंतु इसके अधिकारी कौन हैं जो स्वयं लीला सुनने के लिए अत्यंत व्यग्र होते हैं ये सारे के सारे वहां सुनने वाले श्रोता वो अधिकारी और परीक्षित महाराज तो महान अधिकारी तो अब अब्षित महाराज का लीला का परम आग्रह देखकर उन्होंने अपने ध्यान को छोड़ा और बोले महाभाग भागवतोत्तम ये दो बार संबोधन किया तो इससे सुदेय का ये कहना है कि महाराज परिषद तुम्हारे समान भाग्यवान जगत में कोई नहीं अब सांप दस गया मरने को बैठा है घर छूट रहा है राज्य छूट रहा है और ये कहते हैं तुम महाभाग हो कोई विषय आदमी सुने इसको तो बोले ये, ये महाभाग किस किसी किसी मरते आदमी को कहले कि तुम महाभाग हो तुम बड़े भाग्यवान हो तो लड़ पड़े आदमी बोले हमको तो मर रहे हैं और ये कैसा भाग्यवान है तो कहा भाई तुम्हारे समान भाग्यवान कोई नहीं क्यों भाग्यवान को पहले की बात याद दिलाई कि माता के गर्भ में उत्तरा के गर्भ में मर चुके थे लोगों को बड़ी साधना के बाद दर्शन होते हैं पर तुम्हें तो गर्भ में दर्शन हो गए तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम जब माता के गर्भ में रहे उस समय और तुमने चाहा भी नहीं कि उनके दर्शन हो कहा तुम्हारे उन्हें ज्ञान था तुम तो वहां मृतवत हो चुके थे ब्रह्मास्त्र से तो उस समय उधर में प्रवेश किया भगवान ने स्वर्ण तुम्हारी माता के तुमको जीवित किया और तुमको वहां पर अपने दर्शन दे के प्रचार किया तो तुम्हारे सम्मान कौन भाग्यवान और इसके बाद परम सौभाग्य है कि भगवान की लीला कथा श्रवण करने के लिए जिसके मन में उत्साह उल्लास और पैदा हो जाए विषय वार्ता सुनने के लिए सब लोग लोलोत हैं भोगों की बात धन की बात विलास की बात इंद्रियों के विषयों की बात ये सबको अच्छी लगती है और सभी लोग समुत्सुक रहते ही परंतु वो भाग्यवान नहीं भगवान को छोड़कर भोगों में लगे वो हैं अभागे और वे हैं नरक रूप क्यों नरक रूप है कि नरकों का सामान वो इकट्ठा करते रहते हैं अपने अंदर संस्कार रूप से और उनके आसपास रहने वाले उनसे मिलने जुलने वाले भी नरकों में जाने के लिए तैयारी करने लगते भोगों की बात और किसी प्रकार से बोले अमुक ने ये कमा लिया उसके पास इतना मंदुपय हो गया उसके पास इतना आराम हो गया चलो हम भी वैसे ही बने तो कैसे बने बोले वैसे ही काम कर तो अपने बने तो जिन नरकों का संग्रह करके कोई संसार के भोगों को प्राप्त करता है उसके संग से उसी प्रकार के नरकों का संग्रह करने में मनुष्य लग जाता है तो वे स्वयं अभागी और दूसरों को अभाग देने वाले ये सुधा जी ने कहा तेमर नरक रूप जीव थे जगत भव भंजन पद विमुख अभागी जो भगवान के चरणों से विमुख है ये जगत में कितने भाग्यवान चाहे कहला में वे हैं वास्तव में अभागे और हैं वे नरक रूप खुद जलते रहते हैं राजद लोग चाहे उनको समझ बड़े सुखी हैं और उनका जो अंतर दाह है अंदर की ज्वाला ये बदकती रहती है और जो उनके पास आके बैठते हैं उनका भी जलना शुरू हो जाता है अच्छा आदमी भी जो साधक है वो अगर भोगियों के पास रहने लगे तो भोगियों की अंतर ज्वाला उसके अंदर आ जाएगी और वो भी जलने लगेगा संतोषामत जो उसका है वो सूख जाएगा और विषय कामना की आग उसके हृदय में प्रकट हो जाएगी इसलिए कहा है कि भाई किसी प्रकार से भी भोगी का संग न करे भोगी का संग बड़ा दयानी तो तुम महाभाग हो तुम्हारे मृत्युकाल में ये संग मिला इतने इतने तुम्हारे आसपास सब तो महात्मा बैठे हैं और तुम्हारे अंदर भगवत गुणगान भगवान के रहस्य को जानने की लीला कथा श्रवण करने की तुम्हारे मन में आकांक्षा पैदा हो गई इसके बढ़कर स्वभा क्या होगा तो भगवान की लीला कथा सुनने जानने की जिसके मन में उत्कंठा पैदा हो जाए इसमें जिससे रस आने लगे वो भाग्यवान तो भावा देश में सुखदेव जी ने कह दिया साधुकृष्णम महाभाग तया तो भागवतोत्तम तुम बड़े भाग्यवान हो दूसरी बात क्या कही तुम भागवतोत्तम हो भागवत माने भक्त और भागवतोत्तम माने जो भक्तों में ये श्रेष्ठ जो श्रवण कीर्तनादि का अनुष्ठान करते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं जो भगवान का चिंतन करते हैं वे भक्त हैं भागवत हैं पर जिनके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है और उस प्रेम प्रमाण हृदय को लेकर के भगवान को अपना मानकर जो उनकी लीला कथा सुनने में ही समुच्सुक हो जाते हैं उनकी बात को सुनाता रहे अपने प्रियतन की कोई बात सुनाता रहे उनकी चर्चा करता रहे बस ये जिनको अत्यंत तो प्रिय होता है वो है भागवतोत्तम ये भागवतों में श्रेष्ठ हैं उनसे कोई ये कहे कि भाई तुम क्षणकाल के लिए आज क्षण के लिए तुम भगवान को भूल जाओ और तुमको हम मुक्ति भुक्ति सब दे देंगे जो चौदह लोगों का तुमको वैभव दे देंगे तो लोग नहीं मानते त्रिभुवन विभव ये सब का वैभव उन्हें प्राप्त हो और कह दे कि तुम जरे जरा सी देर के लिए भोग को याद कर लो भगवान को छोड़ करके तो वो कहेंगे हमको तो हमने में नहीं चाहिए तो हम तो रात दिन भोगों की स्मृति करते हैं भोगों की स्मृति उन भागवतोत्तम के तो मन में उदित नहीं होती उनके मन में तो कभी भोग आते ही आ सकते तो नहीं और हम रात दिन भोगों में रहते हैं भोगों से अलग हो सकते नहीं ये हमारा उनका बड़ा भारी अंतर है तो ये सुखदेव जी ने कहा कि तुम भैया भागवत उत्तम हो तुम्हारे समान भागवत उत्तम जगत में कोई नहीं इसीलिए ये तुम्हारा साधु प्रश्न है जितने और प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न उत्तम प्रश्न हो सकते हैं तत्व की बात जानने का प्रश्न भी बड़ा ऊंचा प्रश्न तो पर प्रेम प्रबल हृदय से पूछा हुआ भगवान की लीला कथा का जो प्रश्न है ये साधु प्रश्न है तो सुखदेव जी महाराज परम से मुणि इन्होंने भागवत उत्तम और भागवत महाभाग कह करके परीक्षित का अभिनंदन किया और कहा भाई ये गुण ग्रहण करने का है भागवतम का ये जो पर्म ये मह, महत्वपूर्ण जो स्वाभाविक गुण है ये गुण ग्रहण करने का है भावना को लेकर के लोग सम्म रहते हैं और कोई कोई यदि असत को त्यागता भी है तो सत रूप में किसी तत्व के पीछे लग जाता है ज्ञान युगारीष्ठान करता है या कभी भक्त बनता है तो वो केवल कीर्तन कीर्तनादि में रहता है वो बड़ा सुंदर है ऐश्वर्यमय भगवान को बचता है हुँ? तो वो भगवान के ऐश्वर्यमय धाम को प्राप्त करता पर वो भी सारग्राही नहीं है कारग्रही कौन है जो वास्तव में भगवान का ही हो रहता है उसके सिवा उसके मन में कोई आकांक्षा कोई ममता कोई आसक्ति पैदा नहीं होती वो केवल यही चाहता है कि हमें सुनाया ही करोगे इसलिए भक्तों ने जहां जहां पर भगवान से मांग की है वो दो ही बात की मांग की है आपका स्मरण बना रहे और आपके प्रेमी भक्तों का संग मिलता रहे बस न मुक्ति चाहिए और न कोई और चीज चाहिए न सजति चाहिए आपका स्मरण बना रहे और आपके भक्तों का संग मिलता रहे जिससे आपकी बातें सुनने को बराबर मिलती रहे ये जो श्रवणोत्सुकता है ये इससे क्या होता है बड़ा सुंदर इसमें ये फल होता है कि भगवान के लीला कथा से मन भर जाता है ये संस्कार जो हमारे मन के हैं ना, ये संस्कार सारे के सारे विलुप्त होने बड़े मुश्किल हैं तो लीला और संस्कार भरजान इसलिए बड़ा सीधा साधन है कि जैसा मन में आवे भगवान की लीला का चिंतन करते रहो। भगवान सत है तो उनकी लीला भी सब सत्य है अपने मन से जो भी चिंतन करे भगवान का जिस लीला का भी जैसे भी भगवान ठीक ठीक सत्य रूप में वैसे ही बन करके और प्राप्त हो जाएंगे तो ये जो है ये सार ग्रहण है और इसमें जब लीला अगुण श्रवणादि में जब आसक्ति हो जाती है तब तो उसका भाग्य बड़ा खुल जाता दूसरी तो है दूसरी बात सुहाती नहीं दो बात होती है उसमें दो बात होती है भगवत लीला कथा में जिसकी रुचि होती है उसमें दो बातें प्रकट होती है ये अपने अपने हृदयों में देख ले है कि नहीं दूसरी चर्चा सृगन करने से आतंकित निवृत्ती नहीं सुहावे जग की बात है जलवर की चर्चा सहती दूसरी बात सुहावे नहीं कोई दूसरी बात करने लगे तो शीरवान कुछ उसे कहे नहीं परंतु उसका मन वहां से भागना चाहे कान में दूसरी बात क्यों पड़े और भगवत लीला कथा श्रवण में आत्यंतिक और एकांतिक रुचि जगत चर्चा श्रवण करने में नित्य नित्य विरक्ति और भगवे लीला कथा श्रवण करने में आतंक अनुरक्ति ये जब हो जाए तब तो पता लगे कि इसके मन में लीला कथा श्रवण का सौभाग्य पैदा हो गया इसके जीवन में तो इस समय परीक्षित को न भूख लगती है ना प्यास लगती है और परीक्षित लीला कथा सुनने के लिए ये समुत्सुक समुत्सुक तो सुखदेव जी महाराज परम शिरोमणि इन्होंने कहा कि भाई तुम जो हो ये वास्तविक सारग्राही हो पूरे करकट में तुम्हारा मन नहीं जाता सार ग्रहण करना चाहते हो इसीलिए तुम ये श्रीकृष्ण की कथा सुनने के लिए पूछ रहे हैं इसीलिए तुम्हारे मन में श्रवण की आकांक्षा निवृत्त नहीं होती और प्रतिक्षण सुनने का तुम्हारा चाव बढ़ता चला जा रहा है ये जो श्रवण में लीला तथा श्रवण में जो दूसरी बात बीच में मन में आती है ना हमारी, इसका अर्थ ये है कि कूड़े कूड़े करकट में हमारा मन अभी जाता है हम उसमें लगे हुए हैं नहीं तो दूसरी बात अच्छी न लगे उसी की चर्चा मत्चिक्ता मदगत प्राणा बोधयन तब परस्परम कथियं तुषमा नित्यम तुष्च उसी में संतोष उसी में प्रीति उसी में निरंतर रमे रहना तो परीक्षित जी से बोले शुभदेव थी कि भाई तुम पर श्रीकृष्ण की बड़ी कृपा है ये आगे आगे रहस्य खोलते चले जा रहे हैं ना लीला कथा का रहस्य उनके सामने नहीं कहा जाता जो संदेहवादी उनके सामने भी कहना नहीं चाहिए जो भक्त नहीं सुनना नहीं चाहे तो उनको भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि वहां पर वो कथा का जो रस है वो बिरस हो जाता है तो लीला कथा जो सुनने में समुत्सुक हो जिनका मन नया नया आनंद प्राप्त करता हो उबका न हो जो ये चाहते हूं कि लाख लाख कान हो जाएं और दिन रात बहुत बड़े हो जाएं केवल सुनते ही रहें उनके सामने ये लीला कहनी चाहिए तो परीक्षित जी से बोले कि तुम पर श्री कृष्ण की अपरिशीम कृपा है तो तुम ही अधिकारी हो बिना अधिकारी के कहने तुम अधिकारी हो तो अब तुम्हें हम कृष्ण की लीला था सुनाते हैं तुम श्रवण करो ये महाभाग और भागवतोत्तम इसमें तो कई पेज हैं और इसमें महाभाग और भागवतोत्तम ये दो विशेषण जो संबोधन में दिए सुखदेव जी महाराज ने इससे लीला कथा श्रवण के अधिकारी का निरूपण किया